इसी के साथ हमारे अगले सवाल पे चलते हैं जो फिर से इंदौर से आए इंदौर से इस बार काफी सवाल आए हैं उषा मल्होत्रा जी हैं जो शायद एक जागरूक नागरिक होने का प्रयास कर रही हैं इसीलिए उन्होंने एक सवाल राजनीति से रिलेटेड पूछा है कि हाउ टू कन्विंस पीपल टू वोट टू द राइट पर्सन बहुत ही बढ़िया बहुत ही सामयहिक प्रश्न है आ... देखिए मानव जाति का दुर्भाग्य यही है कि अब तक हम है ना पर्सन के मामले मतलब मानव के मामले में क्या राइट right है क्या रॉन्ग है इसको हम पहचान ही नहीं पाए अभी पानी के गुण को हम पहचान पाए हैं पेड़ के गुण को पहचान पाए हैं पक्षी के गुण को पहचान पाए हैं बिल्डिंग के गुण को पहचान पाए हैं कि right कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा उसके सारे स्पेसिफिकेशन हम लोग बना पाए हैं उसके सारे मैनुअल हैं जैसे है आप आई मैनुअल पढ़ते हो और भी तमाम तरह के जो मैनुअल्स होते हैं वो वो उसमें आपको बाकी इन सभी चीज़ों के बारे में राइट right, रॉन्ग या क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए उसके बारे में कोई बात हो सकती है तो प्रश्न को थोड़ा ठीक करते देते हैं राइट रॉन्ग की जगह एक मा, मा, मानक क्या होना चाहिए ये ये बात जो है तो इसको देखेंगे तो जड़ इकाइयों के साथ जितनी मानव नीचे की चीज़ें हैं उन सब के बारे में हम लोग ऐसा एक मेनुअल को क्रिएट कर पाएँ रेफरेंस को क्रिएट कर पाएँ दुर्भाग्य हमारा अब तक यही है कि मानव के बारे में हमारे पास कोई रेफरेंस कोई गाइडलाइन कोई कोई मानक तैयार नहीं है मुख्य बात तो कमी इस बात की है फिर यदि कोई मानक है भी तो आज वो एजुकेशन में नहीं है जैसे यहाँ पर मानव चेतना विकास केंद्र में एक स्पष्ट अध्ययन कराया जाता है कि एक मानव के मानक क्या होता है और वो भी इस प्रकार से अध्ययन कराया जाता है कि आप स्वयं उसको खुद अपनी जिम्मेदारी पर वेरीफाई कर करके देख सकते हैं आपको वो ठीक लगता है कि नहीं लगता फिर उसको आप वेरीफाई करके देखते हैं अपने परिवार में कि यदि आप ऐसे मानक होके जीते हैं तो आपके परिवार वाले आपके प्रति स्वीकृति को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते फिर उसके आगे समाज में उसके आधार पर स्वीकृति होती है तो मानव चेतना विकास केंद्र में जो शिक्षा कार्यक्रम है उसमें हम एक बिल्कुल यूनिफाइड एक मानव का मापदंड क्या होता है यूनिवर्सल क्या होता है उसको अध्ययन करते हैं अध्ययन कराते हैं अब ये कोशिश जारी है कि ये पूरे शिक्षा तंत्र के साथ जुड़कर पूरे राज्य में पूरे देश में ये काम कैसे बढ़े जिसमें कि हर एक आदमी को चाहे वो अपने परिवार में एक प्रतिनिधि का चयन करना हो चाहे अपने मोहल्ले में एक प्रतिनिधि का चयन करना हो चाहे अपने गांव में शहर में एक प्रतिनिधि का चयन करना हो क्योंकि बिना प्रतिनिधि के चयन किए तो हम लोगों में ऑर्गेनाइजेशन खड़ा ही नहीं होगा तो प्रतिनिधि का चयन करना हमारे लिए आवश्यक है लेकिन यदि हमारे पास मानक ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे और मानक यदि होंगे तो फिर वो उस प्रकार से होंगे रूप के हों पद के हों बल के हों धन के हों तो रूप पद बल धन के जो हमने मानक बनाए हैं इसमें बिल्कुल भी हम ठीक आदमी को पहचान पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ठीक का आशय इतना ही है कि व्यवस्था के लिए वो काम कर पाएगा इसकी संभावना नहीं है तो रूप पद बल धन से आगे बढ़कर आदमी समझदारी के साथ व्यवस्था में जीने की योग्यताओं के साथ किस प्रकार से वो उसमें मानक बनता है उसका पूरा फॉर्मेट हमारे यहाँ बना ही हुआ है बल्कि उसी की एजुकेशन होती है एजुकेशन का मतलब इतना सा है कि हर बालक को मानव में क्या मौलिकताएँ मानव में क्या मानक होना चाहिए वो अध्ययन हो जाए ताकि अपनी शरीर यात्रा पर्यत तो उसको वो पूरा कर सके और स्वयं में संतुष्टि और परिवार में संतुष्टि के साथ जी सके उस प्रकार से जीने वाले व्यक्ति के रूप में हम तैयार कर पाते हैं उसी उसी के लिए यहाँ पर एजुकेशन है आपने पूछा ये तो मैं बता सकता हूँ कि कुल मिलाकर के छः मेरिट्स हैं जिसके आधार पर आप एक सही आदमी की पहचान कर सकते हैं पहला मेरिट ये बनता है कि स्वयं में विश्वास स्वयं विश्वास का क्या आशय है उसको पता है कि अगर हम राजनीति के लेवल पर पूछ रहे हैं तो उसको ये पता होना चाहिए कि व्यवस्था आखिर क्या चीज़ है अभी तंत्र के लिए हम काम कर रहे हैं शासन किसी को भी स्वीकार नहीं है सबको स्वीकारे व्यवस्था तो स्वयं में विश्वास का मतलब यही है कि उसको पता चले कि व्यवस्था क्या चीज़ है दूसरा श्रेष्ठताओं का सम्मान कर पाए मतलब मानवों में क्या अच्छाइयाँ होती है दूसरे मानवों में भी क्या अच्छाइयाँ हो सकती है उन सबको पहचान कर पाए दूसरा मुद्दा हुआ तीसरा मुद्दा हुआ जिसको हम लोग कह रहे हैं कि प्रतिभा संबन्नता तीसरा चौथा मुद्दा हो गया कि व्यवहार संबन्नता है ना व्यवहार में सामाजिक होना व्यक्तित्व संपन्नता और व्यवसाय में स्वालम्बी होना है वो खुद अपना कमा खाता हो ये भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो खुद तो कमा खाता नहीं पूरा देश कैसे कमा खाएगा या उससे खुद का अपना कमाने खाने के जो तरीके हैं वो उसमें शोषण अगर है तो वो आदमी अच्छा नहीं है तो शोषण से मुक्त जीता हो स्वयं शोषित नहीं रहता हो दूसरों को भी शोषण नहीं करता हो इसका सकारात्मक भाषा में बात करेंगे तो स्वयं उपकार पूर्वक जीता हो दूसरे को उपकार पूर्वक जीने के लिए प्रेरित कर पाता हो ये योग्यताएं ही कुल मिलाकर अच्छे आदमी की परिभाषा हो सकती है इसको बहुत ठीक से पहले समझने की जरूरत है इसी पर काम यहाँ पे चल रहा है और इसको एक बार समझने के बाद एजुकेशन में कैसे लाया जाएगा सो दैट so हम सब मिलकर पूरे देश में से बढ़िया से बढ़िया आदमी की पहचान कर पाएंगे बढ़िया आदमी की कमी नहीं है लेकिन उनको भी नहीं पता कि बढ़िया हैं और हमको भी नहीं पता कि किस किस प्रकार से बढ़िया को देखा जाता है तो ये नज़रिया एजुकेशन के माध्यम से बन सकता है नहीं तो रूप पद बल धन के आधार पर या लेने या देने के लिए या इन आश्वासनों पर ही हम सदा सदा से या पिछले जो भी आज़ादी के इतने साल तक इसके बाद भी हम इन आश्वासनों में उन सारे आश्वासनों के मूल में देखेंगे जो रूप है पद है बल है और धन है उन आश्वासन से हम अगर अच्छे आदमी की पहचान करेंगे वो आदमी भी अच्छा साबित नहीं हो पाएगा क्योंकि रूप प्रतिबंधन किसी के लिए भी कोई आदमी दूसरा पूरा नहीं कर पाएगा और पूरे देश के लिए तो ये संभव ही नहीं है तो व्यवस्था क्या चीज़ है इसको समझना और इसके साथ जुड़ने के स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है तो इसका अध्ययन करिए आइए समझते हैं जी